गायत्री के द्वारा ब्रह्मा का प्रदेश करने के लिए यह प्रारंभ किया गया द्वितीय अध्याय का द्वादश ठंड गायत्री छंड को अन्य छंडों में से प्रधान बताया इसके कारण गायत्री के द्वारा ब्रह्मा का उपासना करें पहले कहा गायत्री सब कुछ गायत्री ये संपूर्ण तो प्राणी वर्ग गायत्री है जो गायत्री है वही पृथ्वी है जो पृथ्वी गायत्री यही जो शरीर कारण में शरीर है और जो शरीर है तो हृदय हृदय में सब प्राण प्रतिष्ठित है चार पद बाहर गायत्री छह प्रकार है तेत तो त्रिचार ते नूत मंत्र के द्वारा भी कहा गया पंचम मंत्र चलेगा पंचम हो गया था वाद और प्राण दोनों के मिलाकर के छः प्रकार घाय भूत पृथ्वी शरीर हृदय ये चार प्राण मिलाकर के छः प्रकार गायत्री है में समस्त पाद विभाग विशिष्ट था हले चारिपादे प्रकार गायत्री के विषय में मंत्र कहा गया ताव से महिमा तथो ज्यायाष पाद से सर्वा भूता तस्या देवी ऋचा अभियान उत्तर ये ऋचा के द्वारा कहा गया असर तवान्मिमा ये गायत्र ब्रह्म की समुक्ति के महिमा इतनी तयां पुरुष है पाद सारे प्राणी वर्ग भूत जितने हैं एक पाद है अस् त्रिपाद दिव्य अमृतम और तीन पाद इसका है सारा गायत्री आत्मक प्रकाश प्रकाशात्मक दिव स्वर्ग में आत्मा आत्म अवस्थित हे अमृत स्वर्ग अमृतर्मक गायत्री आख्य से ब्रह्मण समस्त महिमा विभूति गायत्री है आख्या ब्रह्म का संपूर्ण ब्रह्म का महिहिमा का विभूति विस्तार समस्त शिक्षि का में पाद विभाग विशिष्ट से समस्त से ब्रह्मण गायत्री के जीवन चार पाद है ब्रह्मो पाद विभाग विचिष से समस्त भ्रमण पाद विभाग करते हैं ज्ञान के लिए उसका इतने महीना है विस्तार में वह विभुन विस्तार कितने है इसका विवरण करते हुए वास्व या वतुष्पाद चतुष्पाद से भ्रमण विकार पाद गायत्री की व्याख्या जितने चतुष्पादृद ब्राह्मण विकार पाद चार पाद वाला से प्रकार जो गायत्री ब्रह्म का कार्य है वही पाद गायत्री दिकार, कारण कार्य इतने विस्तार है अतः तस्मा विकार गायत्री आख्याचारंभमा तथोजायात्र पर विकार पुरुष पुरुष सदपूरण पुरुष तथो तो ज्यास उससे बढ़कर के पुरुष अतत्मात्कार विकार स्वरूप विकार लक्षण स्वरूप में सी विकारस्वरूप जो गायत्री नामक स्वरूप गायत्री आख्या गायत्री इसका नाम है। गायत्री स्वरूप इसका नाम है। ये वाचारंभन मत्र मात्र है, क्योंकि विकार मिथ्या है, मिथ्याय तथोजाया तो महत्व पुरुष महत्व सत्य पर्थसत्म विकार से सत्य पुरुष पुरुष ऐसे होता सेलक्षण महत्रे अकार पर पुरुष है है है और देह में रहने से भी पुरुष ठिकाने नाम पुषवा में वाचारंभ विकारनामें वाक्यशेषम आश्रित ष्टध्याय है वाचारम्भ विकार नाम सत्य वाच आरम्भ वाणी का आलम विकार कार्य नाम नाम एव नाम मात्र है ये वाक्यशेष आच्वय करके कहते हैं वाचारण मात्रा परमात्म सत्य के हेतु महा अविकारिपाद तीन पाद महत्तर है महत् है परमात्सत्युप परमात्म सत्य क्यों है उसका हेतु देते अविकार या तो अविकार तस्मात्मात्म सत्य स्वीकार मिथ्या है तीन अविकार है इसलिए शक्ति तावानस्य तावानस्य का इन स्पष्ट हो इपष्टीकरण तथा तस् से पाद सर्वाणा संपूर्ण भूत पाद तेजवलनादी ष्ठावरजंग भूत शब्द से भूत लेना तेज अपन इसमें सान्दे में सृष्टि जब कही गई आकाश आदि की सृष्टि है तो चैतरे में तेज वर्ण कहा गया प्रत्येक इच्छा तो तेज अपन कह दिया और भूत भौतिक सब लेना है स्थावर जंगम के साथ सत्तावर जंगम स्थावर जंगम चराचर के साथ जितने का सारा प्रपंच है इसका एक पाद है यहाँ तेजवन्ना बहुचन दिया है आधिपतन वायु आकाशस्बय उभय उत्तम ये भी लेना पांच भूत है भूत और भौतिक जितने सब कार्यक्रम संघ्रते पापर जंगमादी सब कुछ एकदुर्जा च इसका स्पष्टीकरण चतुर्जायाद स्पष्ट करतेपाद पादा अस्य अस्विपा बहुगुरी साम से पादस पाद अदंत एसा होना चाहिए अकारि कालोक हो जाएगा सै पाद लोको हस्तभ्य लघुक्रे पाद अहस्त पाद से अल्ते परिभाषा से अकारिका लोक होता है त्रिपाद तीन पादलादमृत पुरुषाख्यम तीन पादब बाला अमृत ये पुरुष है समस्त गायत्री आत्मन पस्यामृत अस्क समस्त संपूर्ण जो गायत्री ये उत्कार तीन पाद अमृत एक एकदारा ब्रह्म दिव्योतन स्वात्म आवश्यक में अतः दोतन प्रकाश चयन प्रकाश है अथमा तस्पाद अमृत टीका में समस्त सर्व प्रपंचात्मक से चेत तारा प्रपंच इतने सब ये ब्रह्म का इति इति कालेख पादमृत ध्याता इति मंत्रसम मंत्र मंत्रसमति के पूर्व मंत्र में कहा था तदैदा अभ्यन ऋचा ऋचा मंत्री ये मंत्र यहाँ इति इति आनी यद् यद्रह्मायत्रीविन्नमें हृदया वक्त क्रमेण हृदयाकाशम अवतारो गायत्री अवच्छन्न ब्रह्म उपास ब्रह्म तो व्यापक गायत्रीछंद हैस्यापक गायत्री छंद में तवच्छन तद विचि उपास जैसे आकाश सर्व जातक है घटे के अंदर आकाश को घट अवसिन्न घट हटा घटाका तो कहते हैं सबका अधिष्ठान ब्रह्म है गायत्री अवच्छिन्न भी ब्रह्म है वो उपास्य गायत्री उपाधि को गायत्री के तरह ब्रह्म का उपासना कहा गया वो उपासना कहाँ करेंगे उपासना है ध्यान चिंतन चिंतन जो करते हैं कहीं ध्यान का विषय होना चाहिए ध्यय कम ये कहाान परमात्मा ब्रह्मेय महा ब्रह्म का ध्यान ध्यानकरध्यापके हृदयाकाशे तदेय की वक्त हृदयाकाश बुद्धिमें बुद्ध आकाशे अंतक बुद्धिवशन आकाश बुद्धि अवश्य आकाश हृदय के अंतरे है वही ब्रह्म का ध्यान करना ध्यानकरण से तदेयन हाद्रब्रह्मी हृदय मेमेण हृदयाकाशम हृदयाकाश के अवतरण करते यद यद तद्ब्रह्मेदीद तो तद यम वैर्द पुरुषादाकाशो योग पुरुषादाश यद तब्रह्म जो कार्य ब्रह्म गायत्री के द्वारा इदम्मा तो तद यं वैर्घा पुरुषाद पुरुष के बाहर आकाश है बहिर् बाहर होने वाला आकाश भूत आकाश है यो भी सब बहिर्दा पुरुषाद आकाश है जो बाहर आकाश है वही हृदय आकाश ये आगे हृदय आकाश कहेंगे बाहर जो आकाश है यदि तद अमृतम गायत्री के नुक्तम ब्रह्म इति इदम बाह तद अमृतम जो गायत्री के द्वारा कहा गया ब्रह्म ये इदम एव यही तद इदमें त्भा तदम प्रसिद्ध बहिर्धि पुषाद पुषक हैं भौतिक वै सब बहिर्धा आकाश उत्तर भौतिकसंबंध पुष के देह के बाहर बाहरद्वाकाशे वै अयोगयुषाकाश योग शांत पुरुष आकाश रयम बाबा सर जो पुरुष के बाहर आकाशे वो या या ये यहींम्त पुरुष आकाश पुरुष के अंदर वही है जो बाहर वही अंदर योग पुरुष आकाश जो पुरुष के अंदर आकाशे वो कहीं हृदय अष्टम अयम बाबा सर योग पुरुषे आकाश था पूर्नां पूर्नां से पुरुष के आदेश के अंदराकाशे योग्वंतुष आकाश अयम भाव स्वयं मंत्र हृदय आकाश स्वेश पूर्णम अप्रवृत्ति पूर्णाप्रवर्तनी श्रीम्लते योग अयम भाव स जो पुरुष के अंदर आकाशे व्य हे मंत्र हृदय आकाश हृदय के अंदर आकाश है तो तदैत तद पूर्ण ये पूर्ण है, व्यापक है पर व्यापक है हृदय कांग्रह नि पर व्यापक है अप्रवृत्ति प्रवृत्तिरित शुद्ध है पूर्ण अप्रवर्तनी सी एम लगभते ये बगेर ओ नष्ट नहीं होने वाला अप्रवृत्ति प्रभृत उत्पन्न उत्पत्तिनाश रहता है अविनाशी पूर्ण अविनाशी स्थानों को प्राप्त करता है जो इसे प्राप्त करता है भाष्य में अयम भाव हृदय अंतर्दय अंतर्दये आकाश हृदय कमलाकार है हृदय कमल चंद्र आकाश जो वही जो बाहर आकाश है वही हृदय कमल में भी एक से आकाश से कथम त्रैविध्यम उत्तम ये संकते एक ही आकाश है वो सामान्य से कहा एक शर्य के बाहर है एक शर्य का अंदर है फिर हृदय के अंदर है एक आकाश से, उसको सर्य के बाहर कहा फिर शर्य के अंदर कहा फिर हृदय में कहा एक आकाश तीन प्रकार कैसे होगा शंका करते कथम एक से शत आकाश से ध्यान एक ही आकाश है भेद त्रिथा कथम तीन प्रकार भेद कैसे होगा टीका औपाधिक त्रैविध्यम अविरुद्धमित परिहती एक तीन नहीं हो सकता है एक में त्रैविध्य वास्तव नहीं है किंतु औपाधिक त्रैविध्य हो सकता है औपाधिक अनेक दिखता है एक ही तो है बिंब चंद्र अनेक दर्पण उपाधि में उसका प्रतिबिंब जल में औपाधिक भेद दिखता है इस प्रकार एक ही आकाश उपाधि को लेकर के तीन प्रकार के जगह परिहार करके उच्य थे बाह्यन्द्र विषय जागरित स्थान न वासी दुःख बाहुल्य दृश्य इंद्रिय का विषय शब्द आदि जागृत जागरितवस्था में आकाश में है आकाश बाह्य का शब्द प्रसादित इंद्र का विषय है यहाँ आकाश है लेना जागृत स्थान में जो आकाश है वाह इंद्रिय का विषय है सब इंद्र का विषय नहीं तो भी चक्षुर्र ग्राह्य करके कोई कहते हैं तो भी चतुर इंद्र ग्राह्य नहीं है नील रूप दिखता है भ्रांति है साक्षी प्रत्यक्ष है ऐसा विद्यार परिणाम के तो जागृत अवस्था में बाहर आकाश ऐसा व्यवहार होता है सामान्य स्थान को लेकर के कह प्रभाव आकाश आकाशा का आकाश में पंक्ति बक पंक्ति पक्षी उठते हैं दिखता है तो पक्षी आकाश में उठते कर जो लोके में प्रयोग करते हैं आकाश का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो आकाश नहीं दिखता है पक्षी तो आकाश को कहते हैं तो प्रभा मंडल आकाश है ऐसे कोई कहते हैं प्रकाश वो आकाश शब्द से कहते हैं केंद्र दिखता है आकाश का व्यवहार होता दुख बाहुल्य दृश्य है अधिक दुख है तत्व अंतःशरीर शरीर स्वप्न स्थान होते मंदतर दुख होती शारीरिक स्वप्न होता में सपना जो स्वप्न देखता है जीव हृदय स्थित न कंचन काम ये न कंचन स्वप्न पश्यत जो हृदय में जाता है जीव आकाश में तो न कोई कामना करता है कोई स्वप्न देखता है जागृत प्रपंचरित हो जाता है ठीक है बाह्य इंद्रिय विषयत्व तद विषय शब्द आदि आश्रयत्व बाह्य इंद्रिय विषय आकाश नहीं कि बाह्य इंद्र का विषय शब्द ही शब्द का आश्रय होता है आकाश शब्द आदि आश्रय शब्द संख्या परिमाणादिक आश्रय स्वप्न स्थान प्रे न स्वप्न स्थान स्वप्नवस्थान अवज्ञ कहाान नवशीति नवशि का संबंध हब्द आदि आश्रय तेमें संख्या परिमाण आदि तो आकाश में है कि का विषय नहीं है तो आदि शब्द से शब्द का अभार वेद क ख ग आदि साध न कंचन इत्यादि नषेधद्वे न पूर्व प्रकारम अवस्था दें निषेध है न कंचन काम कामें न कंचन सपन पश्य तो दोनों जागृत सपन दोनों का निषेध करने के लिए निषेध दें न कंचन काम कामें न कंचन सपन पशेती दो नए निषेध के द्वारा पूर्व प्रकारम अवस्था दे जागृत अवस्था सपना तो अवस्था दोनों का निषेध करते हैं निषेध का क्या फल हुआ निषेध फल माह अतः सर्व दुखनिवृत्तिपम आकाशम सुसूपतावनम जब सर्वदुख जागृत स्वप्नवता में तो सब दुःख का अभाव हो जाता है सुख की निवृत्ति होती है आकाशम सुसुख पावन ये जना के अंदर आकाश है सर्व दुख स्थूल वातनामें तू निरूप्यम हो जाए और सूक्ष्म भी होता है स्थूल क्या है जागृत अवस्था में जितने विषय है वो स्थूल है स्थूल का बड़ा आकार होगा कठिन होगा ऐसा नहीं वाहन्द्र का विषय है व्यावहारिक तो है स्थूल स्वप्न में भी सुख दुख दुखादी विषय जो प्रपंच दिखता है वो वासनामय है व्यावहारिका नहीं है। इसको प्राप्तिभाषी को कहते हैं जागृत तो बोध से बाद हो जाता है जागृत अवस्था में जो पदार्थ दिखते हैं उनका बाद जागृत अवस्था में नहीं होता है इसलिए उनको व्यावहारिक कहते हैं सपन में जो दिखते हैं प्रपंच वो घरते ही सबका बाद हो जाता है वो तो रूप वास्तव नहीं है वासना है जागृत अवस्था में जिस अनुभव करते हैं सुनते है उसके अंतर ज्ञान अंदर होता है ज्ञान से फिर की संस्कार वो संस्कार वासना है तन्मय और प्रपंच स्वप्न में जैसे स्मरण करने के लिए संस्कार कारण ऐसे स्वप्न भी संस्कार से होता है जो देखा गया सुना गया और तज्जन में ही वासना से स्वप्न दसन्न होता है दृष्टम अदृष्टन सर्वम पश्यते इसे कहा गया है श्रुति में अदृष्ट का तो अत्यंत अदृष्ट नहीं है अब तो इसी जन्म में दिखाया गया जो इसी जन्म में नहीं लिखा गया अन्य जन्म में नहीं लिखा गया तो वो भी स्वप्न में दर्शन होता है ऐसा या सोचने इसी जन्म में नहीं लिखा गया इसी जन्म में चुना नहीं गया तो अदृष्ट अस्प शब्द प्रयोग किया गया है अत्यंत अदृष्ट अभियां में संस्कार नहीं होने से वासना में वासना नहीं बनेगी तो वासना में स्वप्न भी नहीं बनेगा जो सपने में देखते हैं कभी ना कभी अनुभव हुआ है किसी जन्म में हो तो पूर्व जन्म में हो कभी कभी अनुभव अलग अलग को ले करके भी मिल करके हो जाता है वृक्ष दिखाए समुद्र दिखाए कभी वृक्ष के पेड़ के ऊपर समुद्र नहीं दिखा किंतु सपने में दिखता है पेड़ के ऊपर चढ़ा ऊपर देखा समुद्र और समुद्र में स्नान करते करते उसने डूब गया तो मंदिर अंदर देखा ऐसे ऐसे सब सभी स्वप्न में हो जाता है किंतु अत्यंत अदृश्य नहीं मिल कर के वासना मिल करके हो जाता है तो बाह्य प्रपंच हो गया सर्व दुख स्थूल और जागरूक अवस्था में सपन में ही वासनामय संस्कारय सुख दुख भी वासनामय प्रपंच भी वासनामय में दोनों की निवृत्ति निवृत्तिया निरुपय मानव निरूपण होता है हृदयाकाशन न कंचन कानून का में थे न कंचन सपन पे न कंचन काम कामें तो जागृत अवस्था में नहीं अः सप् भी नहीं लिखता है उसको सूत्र अवस्था रहता है औपाधिक उपसाधति कस्य आकाश से आकाश तीन प्रकार औपाधि के पहले कार्य तीन प्रकार आकाश है औपाधिका उपसह करते हैं अतः अथयुक्त एक आकाश से एक ही आकाश त्रीच तीन प्रकार भेद्यान कथन भेदों का कथन तीन प्रकार का टीका में तथा किमितन क्रमण आकाश से संकोच हृदय क्रीय से तह फिर इस क्रम से पहले बाहरा आकाश का, का अंधराकाश का फिर हृदय तो जो बाहरा आकाशे बहुत आकाश शारीर के अंदर वही है हृदय में वही है उसका संकोच कर दिया हृदय में इसी क्रम से आकाश का संकोच हृदय में क्यों करते सर्वतर तीन प्रकार के तत्र पुरुषा पुरुषादारभ्य आकाश से हृदय संकोच करना चेत समाधान तो बहुधा पुरुषाद आकाशारंभ करके आकाश से हृदय संकोच करण हृदय में ही आकाश का संकोचित किया बुद्धि में इसलिए चेतश समाधान स्थान समाधान करना है हृदय में मन को चित्त को मन हृदय में लगाना बुद्धि में वही ध्यान करना है हृदय आकाश में उसी तान की स्तुति के लिए जैसे बाहर आकाश है वही हृदय में ऐसे कहा में ध्रुव मध्य आकाश का देश बंद चित्त से धारण कहीं भी ध्यान करने के हृदय ने कहा गया ध्यान करने के लिए कहा गया ठीक है यहाँ जो गायत्री उपाधिका ब्रह्म का ध्यान का नृदय का ध्रुवर मध्य प्राण आवेश जो से प्राण को रख करके ध्यान करके विभिन्न स्थान की स्तुति के लिए समाप्त किया गया ठीक है न स्थान स्तुतिदाण स्फुट है की स्तुति के, के स्पष्ट करते उदाहरण के द्वारा यहाँ त्रयाणम्पाँसुक्षेत्र विशिष्टते अर्धतस्त कुक्षतस्तु कुकम तद्वत् त्रयामें लोकाना कुक्षेत्र विशिष्य तीन लोक मे भूर्भुवास्व तुक्ष विशिष्य कुक्षत्र विशेष हे धर्मक्षत्रे कुक्षत्रे कुक्षत्र विशेष अर्धतस्त कुक्षत्र अर्धतस्तूदक में आधार जल हे बहुत है बहुत है नाम अलगे अदा है कुक्ष विशेष तो तो है अतः कुत्री पृथोदक में कथेती पृथोदक अति बहुत जल है विशेष है दिवलयुगलवेव तुव लोकत्र विचिकरुगल डाल होता है मूगा दिन दो एक हो गया इसी प्रकार ये आधा जल है आधा कुरुक्षेत्र ये मिलकर के बड़ा विशेष है धर्मस्थान है लोक लोकत्र अन्य लोक के अभिषेय कुरुक्षेत्र दूसरे कहा गया हृदयाकाश चेत समाध्य चेत ततश्चात्र परन्न ब्रह्मताप्त आशंका आहत यदि हृदयाकाश में चित समाधान करेंगे ब्रह्म का अध्ययन करेंगे ततच्च अक्षर पर ब्रह्म हृदयाकाश में कितने बड़ा रहेगा परिच्न ही रहेगा ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा ऐसे प्राप्ति होती है शंका तथा तदेत तदेत हदाख्य ब्रह्म पूर्ण श्रुति पूर्ण प्रवृत्ति पुनः सर्वगत नृदय मतपरीचि मंत्य हद हृदय हृदय हार्द हृदय आकाशनाम तो जो ब्रह्मा है ये पूर्ण एक सरवत है न कि हृदय मतपरीक्ष सा नहीं समझना यद्यपि हृदयाकाशचेत अप्रवृत्ति न कुतचि क्वचि प्रवृति तो शीलम से प्रवृत्ति तदनुित यद्य हृदयाकाश में चित्त सदानी क्या जता हृदयाकाश अप्रवृत्ति प्रवृत्त नहीं होती है तो न कुत क्वचि पर तो प्रवर्तिशीलम से कहीं भी प्रवृत्त नहीं होता है व्यावृत नहीं होता है सर्व्यापके तो परिचय नहीं है कुतचिति प्रवर्त अलगा तो व्यावर्त जाता है प्रवृत्त नहीं होता है अलग नहीं होता है कुछ नहीं होता है कहीं एसा स्वभाव प्रवृत्ति का तद अनुछित धर्म कम अनुचित धर्म अविनाशी तत्व पूर्ण जन्मनाशंध्य पूर्ण ही व्यापक है उसकी उत्पत्ति नहीं भी नहीं होता है में उत्पत्ति जन्मनाश शून्य और नहीं अन्यानी भूतानी परिच्छिनाचित धर्म का न तथा आर्द नृद्धिभव आर्दम हृदय अन्य जो ऐसा परछन्न नहीं है अन्यभूत परछेन्द् है अन्यानी भूता है पिछन्ना वाला है, तो है धर्म का है उछिदर्म काम उच्छेद आर्द न था न नहीं है पूर्णमतनी अनुच्छेदात्मका विभूति गुणफल लभते दुष्ट श्रिय लभते अयम वेद पूर्णन अप्रवर्तनी अनुच्छेदात्मका पूर्ण प्रवर्तनी अविनाशी अनुछेदात्मिक अनुछेद जिसका उच्छेद नहीं होता है इसे स्त्री विमृति लक्ष्मी को प्राप्तकर्ता विस्तार को लगते ये विभूति गुण फलते दृष्टम ये गुण फल है मुख्यतः ब्रह्म प्राप्ति है प्रधान फलत्व जागृत है गुण फलमती गुणफल करके ये जो फल कार्य है पूर्णाम प्रवर्तनी स्वयं ये मुख्य फल इसकी व्यावृत्ति का मुख्य फल नहीं ये तो गुण फल है दुष्टवते सर्गा दिष्टिष्ट का यथोक् पूर्ण प्रवृत्तिगुण ब्रह्मध्याद जो इसे करता है जानाति जीवन ये उपादनाकर्ता जानती जो तद्भ करता है जीते जी सद्भाव को ऐसे ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है कि मुख्य फल है स्वर्गभाष्य टीका दृष्ट फलवते स्वर्गापति रीति दृष्टम स्वर्ग प्राप्ति स्वर्ग शब्द से हार्द्य ब्रह्म उसकी प्राप्ति है उसकी जो प्राप्ति है ये अदृष्ट फल है तो दृष्ट फल वाले के लिए ये कहा गया लक्ष्मी श्री को प्राप्त करता है उसके लिए दुष्ट कहा गया उसकी प्राप्ति किंतु स्वर्ग आपके अदृष्ट है फल ये अदृष्ट होने से उसकी अपेक्षण लक्ष्मी श्री को, को प्राप्त करता है ये दिष्टफल हो गया दृष्ट फल पुराने पुस्तक है स्वर्गो हार्दम ब्रह्म जे स्वर्ग आपकी टीका में दिया स्वर्ग शब्द से हृदय में थी लेना उसकी प्राप्ति है ये उपासना का फल उपास्य की प्राप्ति तो उस पर जो उपास्य ब्रह्म प्राप्ति है ये अदृष्टफल है उसकी अपेक्षा श्री प्राप्त करता है तो दुष्टफल है तो ब्रह्म भाव प्राप्ति ये अदृष्टफल है मुख्य फल है और वो ये गुणफल हो गया धन तो विस्तार को विभूति को प्राप्त करना ये गुणफल है टीका में ज्ञान में वृक्षष्टि जो जाना उपासना करता है यही व जीवन तद्भाव प्रति ऐसे ज्ञान ऐसे उपासना करे जीते जी तद्रुप हो जाए तन्मय देय आकार उसमें अभिमान होने तक उपासना ऐसे करके हमेशा ही करते रहे आमृत धारे उपासना करने पर ही करना पड़ता है उपास्य स्वरूप में ही नुह ऐसे अभिमान होने तो करे आगे भी ऐसे रखते रखे तब जीवन तद्भाव प्रति कर ऐसे जानातिका तो उपासन जानाति करता है ज्ञान कैसे जीते जी तद्रूप हो जाता है देव भूतान अपे प्राप्त करेगा तभी स्वयं उपासना काल में तद्रूप हो जाए जीवन ये सप्तमें वर्तमान देह सप्तम अर्थक यह कारण इस देह में ही जीतेजी तद्भाव को प्राप्त कर, कर लेता है ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तद्रुप हो जाता है जो विद्वान एवं सहयत उत्तम फलते संबंध तंबन्लब। ऐसा जो उपासक इतने अभिमान हो जाता है तब तो आगे फल को प्राप्त करता है ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है लक्ष्यमाण ज्ञान से स्वातंत्र परिणत प्रकरण भेदम व्यावर्त उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य ना आगे जो कहेंगे ज्ञान उपासना कुछ अलग है पूर्व उपासना भिन्न आगे अब अलग है ये नहीं स्वतंत्र नहीं है पूर्व गायत्र के ब्रह्म उपासना का ये अंग रूप है स्वातंत्र परिवर्तन स्वतंत्र नहीं है इस परिहार करके प्रकरण भेदम व्यावर्तुम भिन्न प्रकरण है इसकी श्या की के लिए उत्तर उत्तरग्रंथस तात्पर्य नह ग्रंथचा तात्पर्य भगवान भाष्यकार करते हैं भिन्न प्रकरण नहीं उसी प्रकरण रागी का उपासना स्वतंत्र नहीं पूर्व उपासना का अंगूपे तस् इत्यादी नायत्रीख्य भ्रमण उपासनांगला गुण विधा आरभ है तस्य तसे ते जो मंत्र आरंभ हुआ इसी के द्वारा गायत्री आख्य से गायत्री है नाम जिसका ऐसा जो ब्रह्म जिसका उपासना पूर्व द्वादश में कहा गया उसी ब्रह्म के उपासन उपासना अंगत्व न उपासना का अंग उपासना अंग की उपासना करते समय उसके अंग रूप से द्वारपलादि गुण विधान्थम राजा के जैसे द्वारपालदि होते हैं इस प्रकार राजस्थानीय ब्रह्मे हार का में है उनके द्वारा पलाधिक गुण विधान गुण विधान करने के लिए ऐसे चिंतन करना पड़ता है जो उपासना करेगा राजा के पास पहुँच लेके द्वारा पलादि की उपासना करनी पड़ती उनको खड़े खुश करके अंदर जाते हैं इसी प्रकार हार दर उपासना करने वाले को द्वारा पलादि गुण चिंतना करके उपासना करके हर पर्व उपासना करना चाहिए यह आरम्भ करते हैं द्वारपाल आदि आदि आदि पद में विशेषता तथगत विशेष द्वारा अलग अलग द्वारा ब्राह्मणी उपासना प्रसिद्ध तो द्वारपाल उपाधि अविता उपासन सह ब्रह्मणी ब्राह्मण विषय को उपासना के साथ अपरपाल उपास्थिक अप्रसिद्ध अप्रसिद्धि अयुता ब्रह्म उपासन के साथ द्वारपाल उपास्थिक वो तो कहीं प्रसिद्ध नहीं वो तो ठीक नहीं है उपासन सह द्वार उपास्ति ब्रह्म विषयक उपासना के साथ द्वारपाल उपास्ति अप्रसिद्धि तो अयुता प्रसिद्ध नहीं है ठीक नहीं है इसे संस्का करके उत्तर देते हैं आह यथे यथा लोके द्वारपाल उपासना न वसीकृता राज्य प्राप्त था भवती द्वार आप द्वारपाला राजा के द्वारपाल द्वार लक्षी होते हैं उपासना वसीकृता उनको ही उपासना नमस्कार स्तुति आदि करके अपने अभिनय यदि होते हैं तो राजा के पास पहुँचा देंगे नहीं तो अनुमति नहीं प्राप्त था बनती तथा तो यहा यहाँ भी, भी आर्द ब्रह्म प्राप्ति उपासना करने के लिए पहले द्वारक की उपासना करनी चाहिए अर्थवती विशेष तदुपास्थिर तत्पी क्या लेंगे तदुउपस्थिर अर्थवती तत्ति तब से उपास फिर आगे उपास भी तद उपा उपाति द्वारक तदुपाथका अर्थवती तर्पेद द्वारकाल सर्गलोक श परमात्म सर्गलोक परमात्मक तस् हवाई तर हृदय से पंचदेकृत सो अस प्राणशशी स प्राणस्थु स आदिस्ततेजोन्नासी तेजस्गन्द भेद तस्वीर हृदय से पंचदेव से जो हृदय पांचदेव संबंधित छिद्रे राष्ट्र है मार्ग है सामसुष्ट पूर्व दिशा में जो मार्ग है छिद्र है उसको कते साण हुई चक्षे और वो आदि तदित तेजो अन्नाद्यम इतारित है ये प्राण हो चक्षु हो आदित्य हो तो तेज रूपे और अन्नाद्यम से ऐसे उपासना करे किसी गुणयुक्त उपासना करने से इसे फल भी प्राप्त होता है उपासक तेजस्वी हो जाते हैं और अन्नाद हो जाता है अन्नम अतीत अन्नाद्र दीप का अग्नि होता है जितने खाता है तो उपचन हो जाता है भवति हमारा योगदे जी सोपा करता है तस्य तस्त प्रकृत हृदय से तस्तः हृदय से हृदयकार जहां काशहकाशन मेह एक अनत अनत अनत अव्यता अग्यता उत्तर या पूर्व यहां अनंतर का तो अव्यवहित उत्तर होता है या अव्यत पूर्व होता है अव्यवहित अनंतर का तो उत्तर पूर्व कुछ नहीं अव्यवहित <णाओत> दोनों के लग जाएगा अनंतर का तो अव्यवहित उत्तर होगा अव्यही तो पूर्व भी होगा अनंतर का तो अंतर रही तो व्यवधान रहता अव्यवहित पूर्व भी हो सकता है अव्यवहित उत्तर भी हो सकता है यह पूर्वले नसया अनंतरिर्दिष्ट से अनंत का तो ठीक है अव्यभूत पूर्व में जो निर्दिष्ट है अव्यवत पूर्व में हृदया काश में ब्रह्म कार्य उसी ब्रह्म का पंचदेव सुसह पंच संख्या का देवास सुसह्य है सुद्र मार्ग स्वर्गलोक प्राप्ति द्वार क्षिद्राणी स्वर्गलोक प्राप्ति के द्वार रूप छिद्र है यहाँ स्वर्गलोक संदेशी क्या न स्वर्गलोक शब्द परमात्मा विषय है स्वर्गलोक जो शब्द आया और परमात्मा विषय है परमात्मा विषय तो तो से परमात्माथक स्वर्गम लोकमित्व तो विमुक्ता इस श्रुति अंतरा स्वर्ग शब्द कैसे परमात्मा अर्थ करेंगे ऐसा श्रुति में प्रयोग होता है स्वर्गम लोकम इतो गिमुखता इसके पश्चात मुक्त होकर के स्वर्गलोकों हो को प्राप्त करेंगे मुक्त होने के बाद स्वर्ग कैसे जाएंगे तो पुण्यकर्म से स्वर्ग मिलेगा इसलिए यहाँ स्वर्ग लोग परमात्मा है मुक्त होने से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो यहाँ स्वर्गलोक का परमात्मा तो है स्वर्गलोक प्राप्ति द्वारा चित्राणी परमात्मा प्राप्ति के मार्ग चित्र है पाँच देव देव शुषित्व साधन इसको देव शुषि क्यों कहते हैं देवान देव संबंधी देव प्राण आदि ये सब प्राण आदिराण और आदिदेव के द्वारा रक्षा प्राण आदि रक्षा दिवस दैव रक्षा दिवस देवता रक्षित मन से आदिप्राणादन दिवस तस् सर्गलोकभवन से हृदय से प्राणसुषि पूर्वाभिमुख सेगिद्र प्राण त्वारण यहाँ साग्नि प्राण देशसुशिव तर्गलोकभवन सेवन हृदय अस्ससुषि पूर्व दिशा जो छिद्रे पूर्वाभिमुख से प्रागत्व यह छिद्र पुरुष पूर्व दिशा को मुख रहेगा तो हृदय के पूर्व दिशा में जो क्षेत्र द्वारा स प्राण तस्थरे यह संचरती वाहशेष उसी मार्ग में स्थित छिद्र स्थित है त्राण तेन द्वारा पूर्वद्वार से जो संचरण करता है वाहष स इसको प्राण क्यों कहा सतराग अन्य प्राण सामने चलता है इसलिए ठीक है सर्गलोक परमात्म भवनम आयतन तस्वीर सर्गलोकभवन से परमात्मन परमात्म भवन का आयतना से परमात्मा करता हृदय स्वर्गलोक ब्रह्म से स्वर्गलोक तो परमात्मा का कहान है आसन के उत्तम पूर्वाभिमुख से प्राच्य प्राची पूर्व दिशा जो पूर्व दिशा को जाएंगे उसके पूर्व आगे चलेगा यहाँ से पूर्व दिशा देखें सूर्योदय तो जो होता है पर्वत को ऊपर तो पूर्व दिशा इधर देखेगा आगे आगे फिर आगे चलो तो पूर्व दिशा कहाँ है आगे तो पूर्व दिशा में कहाँ पहुंचेगा अनुमता आसंख्य कहते पूर्वाभिमुख से ये प्राण है तो पूर्व केवल मुखो कर जो सामने चित्र हृदय में उसको कहते उसमें प्राण का संचरण होता है तत्शब्द हृदय है हृदय में स्थित उसी मार्ग से विचरण करने वाले है प्राण तेने वार्ग में प्राण विषय तत्शब्द तेनेव तरचरती मगसण संचन करता है तद्य तदव्यति स्वातंत्रेन चक्षुष अकंचितर मैं इधर हाथ में तेन सब्तम्य चुष् तथे तेनेव तेन तेनेव ते संबंध्योध्या तस्तः तेन तेन तस्ते हैं हृदय तेन कारत्य है प्राण विषय तत्म तेन संबंध का प्राण से, से संबद्ध है तेन का मार्ग नहीं प्राण प्राण से ही संबद्ध है प्राण से भिन्न हे तक्षुष चक्षु का चक्षुषाण से अभी क तद अव्यतिरितम स्वातंत्रण चक्षु सक स्वीकर प्राण से अतिरिक्त नहीं चक्षु के लिए प्राण के बिना स्वतंत्र चक्षु कुछ इंद्रिय कुछ नहीं कर सकती है इसलिए अव्यतरित चक्षु व्यापार दर्शन जब होता है प्राण युक्त तो हो करके स्वतंत्र प्राण के बिना चक्षु में कुछ करने का सामर्थ्य नहीं होने से चक्षु को प्राण से अभ्यमत आ गया नहीं चक्षुषा प्राण से सबंध कथ यहाँ प्राण से चक्षुष नहीं चुषा प्राण से चक्षु संबंध सबंध चक्षुषा प्राण सब रूप प्रतिष्ठित टिप्पणी दो तो नव इतनी तो स ही पाठ वाठकल सही चक्षुषाण से संबंध है सकते हैं इत्यादि नही अन्यता नहीं, नहीं चक्षुषा प्राणस संबंधो तथे था प्राण चक्षुषा ये टीका में जो पाठ पंक्ति है इसका अपने ठीक नहीं बताया है नई इत्यादि अनंत पाठ टिप्पणी यह है सही इति वाठ प्रक सही चक्षुष प्राणस से संबंधित ऐसा कर सकते कर्क है सही चक्षु चक्षु के संबंध, चक्षुषा के साथ प्राण का संबंध वह है तथेव तथे का प्राणसु चक्षुष प्राणको चक्षुकाबंध यहाँ चाद्यतिरत स्वातंत्रे चक्षुषा किंचित कर चक्षुष प्राण से अभिन्न भिन्न वाचनिका तेल वा संबंध अव्यतीरी तुम्हारा प्राण से संबद्ध है प्राण से अभिन चक्षु प्राण से अभिनन्न चक्षु कैसे हुआ तो उसमें संबद्ध के संबंध हो गया उसे संबद्ध होने से अभिन कहा प्राण के बिना चक्षु में कुछ करने के सामर्थ्य नहीं है इसलिए कहा तथे वादित्य वादित्य भी इस प्रकार है टीका में नहीं चक्षु चक्षुषा प्राण से संबंध जो दिया है ऐसा पाठ होना चाहिए सही चक्षा प्राण से संबंध चक्ष के साथ प्राणी का संबंध वही है जो स्वतंत्र प्राणी के बिना चखु नहीं कर पाए यही संबंध है और नहीं आता रहेगा तो भी होगा नहीं ही चक्षु सा से संबंध हो के साथ प्राणी का संबंध हो तो अभिद्ध न संबंध नहीं हो सकता है इसलिए अभ्यतरिक्त कैसे होगा तरिक्त तो तुम तो स्वातंत्रण जो दिया है चक्षुशित करता हूँ चक्षु प्राण से अभिन्न है या अभिन्न के तो अभेद संबंध नहीं हो सकता है तो नहीं चक्षु का प्राण से संबंध हो चक्षुता प्राणी का संबंध नहीं हो सकता है अभ्यंजन रूप संबंध हो इसलिए यहाँ जो अभ्यत कार्य स्वतंत्र चक्षुष नहीं कर पाती इंद्रिय चतुर इंद्रिय प्राणी के बीमा तथे तो यहाँ तो के पहले संबंध तौर पर संबंध के, तो के पहले हस्त तो नहीं लगेगा संबंध होना चाहिए यथा प्राणस्त चक्षुष्ट प्राणच ऐसा नहीं हो सकता है में संबंध नहीं होगा प्राण आदित्य और आदित्य प्रमाण प्राण आदित्य आदि एक गया। सा तो आधित्ये। आधित्ये भी ही भी कार्य स आदित्य तथे स आदित्य वह आदित्य भी प्राणरूप प्रमाण है ओं आध्याय